अत्यंत सुख एकाग्रह हो और सूक्ष्म होना चाहिए सूक्ष्म वस्तु का निरूपण करने के लिए विवेचन होना चाहिए ऐसे जो इंद्रियादिक्रम से तरतम भाव से विचार करके निश्चय करते उनके द्वारा जाना जा सकता है सर्वेश भूते गूढ़ आत्मा एक पुरुषोदरादि यथोपदिष्ट माता है उस माता भवेत वर्णा गमाध हंस सिंह वर्ण विपर्यात वर्णनाशात पुरुषोधरम गूढ़ आत्मा वर्ण विकार होकर गूढ़ो आत्मा बनी गया गूढ़ो अगर आत्मा आत्मा नहीं आत्मा है तो से भी छांद से प्रयोग हुआ गूढ़ो उत्मा वर्ण विक्रते वर्ण विकार आक अ हो गया पूर्व रूप हो, हो गया गूढ़ात्मा यहाँ दृश्य तो अग्रह बुद्धिया का दृश्यते का था आंख से नहीं बुद्धि से जाना जाता है बुद्धि से जाना जाते क्या था बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति होती जो अज्ञान का निवृत्ति का इतने मात्र करती है बुद्धि अज्ञान की निवृत्ति हो जाए स्वयं प्रकाश आत्मा और जहाँ जहाँ न यन मन साना मन होते और बुद्धि अवांग मन सगोचर इत्यादि के द्वारा निषेध करते हैं वहाँ व्याप्ति का निषेध किया जाता है बुद्धि के द्वारा आत्मा प्रकाशित तो नहीं होता है बुद्धि के द्वारा दृश्य ते बुद्धि वृत्ति के द्वारा विषय होने से जो अज्ञान की निवृत्ति कर देने में मात्र से ही उद्दिष्ट उद्दृष्य कहा जाता है यछेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यछेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियछेद तद यछेद शांत आत्मनिवांग मनसी येद कैसे ज्ञान प्राप्त करना है नियमन करने के लिए मांग मनसी शांत से प्रयोग सप्तमें मन तो में, में वाणी को केवल वाणी नहीं सब इंद्रियों को मन में नियमन कर दे नियमन करने क्या था मन का व्यापार हो इंद्रियों व्यापार समाप्त पहले करे फिर मन को भी तदयच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान रूप बुद्धि रूप आत्मा में प्राज्ञा विवेकी मन को नियमन करे मन व्यापार को भी फिर बुद्धि में बुद्धि रूप आत्मा शब्द शिका बुद्धि को और बुद्धि के द्वारा ही मन नियमित हो जाता है ज्ञानम आत्मनि महती ज्ञान बुद्धि उसको महत आत्मा जो अभी आया हिरण्य गर्भय समष्टि बुद्धि हिरण्य गर्भ महत बुद्धि में उसको नियमन कर दे उसका ही चिंतन करे बुद्धि के द्वारा अन्य विषय नहीं तद तो ही अच्छे शांत आत्मा नहीं उसका भी लय चिंतन करे वो शांत ब्रह्म रूप में स्थित है तो आत्मा से भिन्न कुछ नहीं हिरण्य गर्भ जैसे बुद्धि को ऐसे स्वच्छ करे हिरान्य गर्भ में बुद्धि को लीन करना नियमन करने का क्या अर्थ है हिरान्य गर्भ स्वच्छ अत्यंत शुद्ध है सत्व गुण इसी प्रकार अपने बुद्धि को सच्चा कर ले सच्चा होने पर तब तो हो जाता है तो उसको भी सब विशेष रहता निर्विक्रय आत्मरूप से स्थिर कर ले बुद्धि का साक्षी है जितने बुद्धि में वृत्ति होती है जितने ज्ञान उत्पन्न होते सब का साक्षी आत्मा मुख्य आत्मा है बुद्धि का दृष्टा है आत्मा उसमें स्थिर हो जाए अन्य विषय छोड़ करके बुद्धि का जो साक्षी हुई आत्मा उसमें शांत आत्मा ने उसको नियमन कर ले सब विशेष चिंतन छोड़ करके आत्मस्वरूप बुद्धि का प्रकाश साक्षी में स्थिर हो जाए श्रुति यहाँ कहती कि कृपा करती है सबको जगाती है श्रुति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधत चुरस् धारा निशिता दूरतया दुर्गम पथस्तत् कव यदि श्रुतिक उत्तिष्ठत तो। ये प्रमाद नहीं उपेक्षा नहीं जागो उठ जाओ उत्तिषत तो उठो जंतु के संबोधन हे जंत उठो ये संसार मिथ्या है इसके पीछे भागो मत मिथ्या है सपन प्रपंच जैसे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके इसे कृतकृत हो जाओ इसलिए पहले उत्तिष्ठता उठो उत्तिष्ठत क्या क्या थे आत्मज्ञान की अभिमक हो जाओ और जागृत जग जाओ जागृत कहते किसको जो जगा हुआ उसको जागृत कहीं जगो सोया हुआ है सूत्री कहती सब सोए हुए हैं सब लोग सत्य हम तो जा करके स्नान करके भोजन करके बैठे हैं कहाँ सोए हुए हैं बैठे है। अभी तो रात को सोए थे श्रुति कहती जाग्रत जग जाओ अर्थात श्रुति देखती सब सोए हुए अज्ञान निद्रा से सोए हुए इसलिए अज्ञान निद्रा से जग जाओ ये सामान्य जो रात में निद्रा है तो, तो स्वल्प समय के लिए ये तो अनादिकाल से घोर बड़ी निद्रा है सब अनर्थ करने वाली अज्ञान निद्रा इसको नाश करो यही जागरणा अज्ञान निद्रा को नष्ट करो किस प्रकार करेंगे बरान प्राप्य निबोधत बड़ है श्रेष्ठ महापुरुष है प्रकृष्ट आचार्य को प्राप्त करके शिष्यत्व ने जा करके उसको साक्षात्कार करो ज्ञान प्राप्त करो उपेक्षा नहीं करना श्रुति अनुपा कर कहती क्षूर धारा निशिता दूरतया ये क्षूर के धारा है क्षूर है चाकु आदि क्षूर होता है नापित जैसे बाल बनाता है अत्यंत तो सूक्ष्म है सामान्य चक्ू से तो सब्जियाँ बनाया करते कभी कभी नहीं किंतु नापित तो के जो है वो सब्जियाँ मैंने आके नहीं बाल ऐसे चाकू से करो नहीं होगा अपने चाकू देखो ऐसा करो चमड़ा उतर जाए बाल नहीं निकले किंतु जो क्षूर है अत्यंत सूक्ष्म है उसके धारा और निशीता उसको भी नापी तो घिस घिस करके बाल बनाते समय भी घिसता रहता है ये सूक्ष्म किया अत्यंत धारा ऐसे ऐसे दूरत्या ऐसे ऐसे ही क्षूरों धारा उसके ऊपर पात्र चलो थोड़ा असावधान से कट जाता है थोड़े हाथ हाथ लगाते ही थोड़े थोड़े हो गया कट जाएगा चलना तो और क्या चलेगा तो बिना कट जाएगा दुख से अत्य गुर्गम पथस तत्क बनती थी कभी एक आंतदर्शी कहती ये दुस्संवाद दुर्गम अन्य है जैसे क्षीर के धारा है उसमें चाल कर जान चल कर जाना कठिन है इसी प्रकार इसको पार करना संसार से बड़े कठिन है इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो तत्पर हो जाओ मनुष्य जो न मिला है बार बार प्राप्त नहीं होता है ज्ञान मार्ग दुसंपादे दे इसलिए प्रमाद रहित तो होकर के तत् तत्पर होकर के लगो ये नहीं कि दुर्गम पथ करके भाग जाओ ऐसा नहीं कुछ लोग डरा देते अरे ज्ञान मार्ग तो दुर्गम पथ छोड़ो <laughs> ये ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा इसको प्राप्त करने के लिए दुर्गम कहते सावधान हो के प्रमाद नहीं करो ऐसा नहीं सोचे कि सब कुछ हो गया ऐसा नहीं जब तक तो प्राप्त साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक सावधान होकर चलना है थोड़े समझने के बाद लगता है बहुत गुस्सा आ गया जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आ गया नहीं समझो थोड़े कोई भक्ति करता है अपने को मान लिया मैं बड़ा भक्त पतन हो जाता है थोड़े साधन समन समन किया मान लिया हमको आ गया सब कुछ कोई अपने को ज्ञान मान लेता है कोई समझ लेता है सब कुछ आ गया और क्या करना ऐसे पतन हो जाता है इसलिए ऐसा नहीं करके भ्रांति भी होती है इंद्र को भी भ्रांति हुई थी इसलिए तत्पर होकर के प्रयत्न करने के लिए श्रुति कहती सावधान कराती और ये अत्यंत सूक्ष्म कैसे बताते हैं आकाश भी सूक्ष्म ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पृथ्वी जल तेज वायु के पीछे आकाश सूक्ष्म है आकाश में गंध रूप अरस स्पर्श नहीं है और जो ब्रह्मा परमात्मा है आकाश से भी सूक्ष्म है आकाश का भी कारण ये अत्यंत सूक्ष्म है आकाश को भी काट नहीं सकते देख नहीं सकते जो देखते है नीलावर्ण वो नीलावर्ण आकाश में नहीं भ्रांति है आकाश का भी जो कारण है आकाश को, तो को ले कर के नहीं जा सकते हैं चल कर आते तो आकाश को लेकर नहीं आता कम लेकर चलो आकाश नहीं जाएगा और आत्मा को कौन लेकर आएगा आकाश का भी कारण शरीर आता है आत्मा सर्वव्यापक है घड़ा को चलाएंगे तो आकाश घड़ा में चलता नहीं आकाश सर्वत्र है इसी प्रकार शरीर सर्व में आना जाना होता है आकाश जी आत्मा सर्वव्यापक है अत्यंत सूक्ष्म कैसे उसको बताते हैं अशब्दमस्पर्शम रूपम अव्यय तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत महत परम ध्रुवम निचा यतम मृत्युमुखात्मुच्यते अशब्द शब्द नहीं स्पर्श नहीं रूप नहीं अविनाशी अव्यय है विकार को प्राप्त नहीं करता सब कुछ कारण नहीं है उसमें भी जो विकार प्राप्त करके अनित्य हो जाएगा नित्य है तथा रसम रसन नित्यम अगंधवच्च तो गंध नहीं अनाद्य अनंतम अनंत जो अनादि है और अनंत है आदि उसका नहीं अंत भी नहीं उत्पत्तिनाश नहीं आदि कारण भी नहीं अनादि है और उसका अंत भी नहीं कार्य कारण नहीं तो है शुद्ध स्वरूप महत परम जो हिरण्य से बड़ा बढ़ करके महतत्व से बुद्धि से बड़ा है नित्य विज्ञप्ति सर्वसाक्षी रूप आत्मा है ध्रुव नित्य है तम निचाय उसी आत्मतत्व को निचाय ज्ञातत्व साक्षात्कार करके जान करके जो परमात्म तत्व तो है तम ध्रुवम निचाय मृत्यु मुखात प्रमुचते मृत्यु मुख से मृत्यु के विषय से मृत्यु तो केवल यमराज नहीं अविदा काम कर्म रूप जो मृत्यु उससे व्युक्त हो जाता है नाचिकेतम उपाख्या मृत्यु प्रोक्त सनातन उक्त श्रुवा च मेधावी ब्रह्म लोक ये न ये उपाख्यान का नाम नाचिकेतम नाचिकेतम ने प्राप्त किया नाचिकेत उपाख्या मृत्यु के द्वारा तो कहा गया मृत्यु प्रोक्त यमराज ने कहा उपदेश किया ये जो आख्यान है उपाख्या सनातन ये सनातन चिंतन है वैदिक अनादिक्वा श्रुवा च मेधावी ब्राह्मणों को कह करके ब्राह्मणों से श्रवण करके उ ब्राह्मणों को उपदे कह करके और श्रवण करके आचार्य से श्रवण करके उक्ता ब्राह्मण को और श्रुक्ता आचार्य से मेधावी बुद्धिमान ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ब्रह्मलोक में मह अति पूज्य पूज्य हो जाता है उपास्य हो जाता है ब्रह्मा के जैसे ऐम परम गुह्यम श्रावित ब्रह्म संसदी प्रयतः श्राद्ध तदानंत्याय कल्पत तदानंत्याय कल्पत तो तो ये परम गुह है अत्यंत गुह्य गुहे तो गोपनीय ये सामान्य गोपनीय नहीं परम गुह अत्यंत गोपनीय कोई लोग रुपया गिनती करें पकड़ निकालेंगे तो छिपा करके उधर दिखता है थोड़ा घूम जाएंगे <laughs> कोई कहता को है बच्चे को रुपया देगा अपने पत्नी को रुपया देगा तो दिखाएंगे नहीं इधर घूम करके निकाल करके देंगे गोपनीय धन को तो गोपनीय रखते हैं किन्तु ये परम गुह्य परम गोपनीय ये आत्मतत्व इसे आत्मतत्व कोई देखने पर भी इस कहने पर भी प्राप्त नहीं कर पाता है गुह यही है गोपनीय क्या है किसके सामने कहने पर भी वो प्राप्त नहीं कर पाता है यही गुह्या है अन्य वस्तु को देखने पर कोई देख लिया कोई ले लिया इसको कोई ऐसे नहीं ले सकता है बुद्धिमान चतुराई कर प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं शास्त्रीय मार्ग पर चल कर ही प्राप्त कर सकता है साधन संपन्न होने पर ही प्राप्त कर सकता है इसे श्रवण करके प्राप्त नहीं कर सकता है इसे श्रवण करते समय ये शास्त्रीय मार्ग पर शास्त्रीय श्रद्धा युक्त होकर के जिस प्रकार विद्या की प्राप्ति होती शास्त्र में सुन करके ऐसे होकर के प्राप्त करें जो इसको सुनाए सावेद ब्रह्म संसदी ब्राह्मण के संसद में ब्राह्मण के इकट्ठी है उनके समय सुनाए प्रयत शुद्ध होकर के श्राद्ध कालेवा जो श्राद्ध काल में भोजन किरा कराते ब्राह्मण भोजन कराते तद अनंत कल्पते ये अनंत फल होता है अनंत फल हो जाता है श्राद्ध करते समय ब्राह्मणों को भोजन कराना है उस समय इसको यदि सुनाए स्वयं सुनाए ब्राह्मण का सुना ब्राह्मणों के द्वारा सुनाए तो श्राद्ध अनंत फल प्राप्त होता है उसे दोबार का तद अनंत आय कलपते तद अनंत इसलिए कोई कोई श्राद्ध के समय में साध दिन में ये ब्राह्मण को श्रवण सुनाते ये उपाख्यान प्रारंभ से लेकर यहाँ तक ये होध्याय द्वितीय अध्याय है खाने तस्त परिनातरात्म कश्चि धीर प्रत्येगात्मावृतक्षमृतत्व इच्छन खानी पराश व्यतीण स्वयंभू स्वयंभु ब्रह्माजी ने ख है शब्द से इंद्रिय लेना ख उपलक्षित स्रोत्राधि इंद्रिय जितने है सबको परांची पराग अनचतित परांची बाहर जाने वाले विषय ग्रहण करने वाले इसे ब्रह्मा जी ने बनाया व्यत्रनत त्रिहु हिंसा या उनके प्रति हिंसा की ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को कितने अन्याय कर दिया हिंसा उनके प्रति क्या कर दिया बाहर क्यों बना दिया अंदर क्यों नहीं बाहर क्यों इसलिए क्या करते तस्मात्ंग परांग न अंतरात्मा बाहर सब रूप बाहर तो ग्रहण करते किंतु परमात्मा ने ऐसा उनको बना दिया अंतरात्मा प्रत्येगात्मा अपने स्वरूप अंदर है वहाँ नहीं कुछ दिखता है वहाँ उधर कोई नहीं दिखता है अंतरात्मा को नहीं दिखता है अंतरात्मन द्वितींत करना अंतरात्मा को कोई नहीं देखता है तो कोई नहीं देखता है तो किसको ज्ञान नहीं होगा कश्चित धीर प्रत्येगात्मा नई कश्चित अनेक में कोई धीर विवेकी जो श्रोत प्रवाह में भाग बह नहीं जाता वो धीरे है बताया था स्रोत प्रवाह में सुखी लकड़ी बह जाती है बहुत लोग ऐसे प्रवाह में बह जाते सब लोग चलते हैं हम भी चलेंगे बस ये धीर होता है स्थिर विवेकी जितने प्रवाह होने पर भी उससे विचलित तो नहीं होता है ऐसे धीर ही प्रत्येक आत्मा विवेकी वही विवेकी होता है जो सामान्य प्रवाह से बहता नहीं लोक के वे ज्ञानी परामर् जाने के पीछे भागता नहीं वो जैसे करते उसका अनुकरण नहीं करता है स्वयं विचार करके चलता है धीरज तिर वही प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है अच्छत तो प्रयोग वर्तमान अर्थ में साक्षात्कार करता है कैसे करेगा आवृत चक्षु आवृता निचक्षुश्यु इंद्रियों को पहले रोकना पड़ेगा तभी साक्षात्कार करेगा इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा आवृत तो चक्षु क्यों केवल आँख बंद कर देना से नहीं सब इंद्रियों को आवृत इंद्रिय स्वभाव तो दौड़ती है विषय ग्रहण करने के लिए उसको ढाक बंद करना सर्व ध्यान करने के लिए जितने आवश्यक इतने तक तो ग्रहण करना अधिक नहीं इतने क्यों करेगा इंद्रिया बाहर दौड़ती तो बड़ा अच्छा लगता है उनको क्यों रोकेगा इसलिए कहता है अमृतत्व जो अमृतत्व तो चाहता है मोक्ष चाहता है तभी इंद्रियों को रोकेगा स्वभाव से प्रभुत होते इंद्रिय उनको रोकना है जब अमृतत्व तो मुख्य है उसको जो चाहता है तभी रोकेगा इसलिए मुख्यत्व तो हो तब आगे इंद्रिया स्वयं करेगा वैराग्य विषय वासना का त्याग करेगा इंद्रिय बाहर प्रभुत्व होते हैं और अज्ञा के कारण विषय की इच्छा होती है तो उनके उन अज्ञानी किस प्रकार विषय तृष्णा करते हैं आत्मदर्शन नहीं होता ही कहते हैं परा च कामुय बालास्ते मृत्यु विद्त्य पाशं अत धीरामृत विधि ध्रुवम ध्रे शह प्राथय बा अनुय बाल बच्चे अविवेक परा च बिहिर्गत काम काम्य काम विषय विषय को अनुयंती उनके पीछे भागते हैं अल्पबुद्धि वाले उनको बाल शब्द से कहा बच्चे बाला है अल्पबुद्धि वाले जो विषय को दौड़ते हैं विषय के पीछे भागने वाले अल्पबुद्धि अभिव्यक्की है ते मृत्युर पासम यंती यमराज जी की जो पास है बंधन है विस्तृत है उसको ही प्राप्त करते हैं पास है देहेन्द्रियादि संयोग जन्म मर्ण पास है उसको ही प्राप्त करते हैं मृत्यु अभिद काम कर्म आदि है काम कर्म से उत्पन्न होने वाले जो पास से विस्तीर्ण अनादि काल से चल रहा है जन्म मरण देह इंद्रिय आदि वही प्राप्त उसी को ही प्राप्त करते हैं जो विषय को दौड़ते हैं यह लोक में हो परलोक के लिए सुख के लिए विषय के पीछे ले प्रवृत्त होते हैं सारा जीवन उसके लिए विषय भोग में आगे विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वही देह इंद्रिय को प्राप्त करते फिर जन्म वरण को प्राप्त करते हैं जन्म मरण कहते समय विचार कर नहीं करने पर कुछ नहीं सब कहते जन्म मरण जन्म मृत्यु जरा व्याधि बड़ा सरल से उच्चारण हो जाता है किंतु तो विचार कर देखे तो जन्म के समय मरण के समय और जन्म मरने के बीच में जन्म मृत्यु में तो कष्ट है बीच में कष्ट है किसी को विचार कर देखें प्रतीक्षण जो सुख भोग करता है सुख के समय भी दुख है सुख भोगते समय भी आगे नष्ट हो जाएगा ये तो दुख है मिल गया हमको अच्छा किंतु दूसरों को अधिक मिल गया तभी दुख है कब सुख है सुख जितने है उसमें दुख मिशित है तो ये परांच काम जो इसको प्राप्त करते जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं ते मृत्युर मृत्यु से विस्तु न पार्द्ध देह आदि प्राप्त करते हैं अथ धीरा विवेके लोक अमृतत्व ध्रुव विदिता अध्रुव से ध्रुवम विधित्व ध्रुवम अमृतत्व ध्रुव है अमृतत्व मुख्य है ध्रुवम नित्य उसको जान करके अध्रुव से न प्रार्थे अनित्य वस्तु है विवेकी उसमें की इच्छा नहीं करते हैं बाह्य वस्तु की इच्छा जब तक है तब तो तक आत्मा प्राप्ति की संभावना नहीं है ये अनर्थ संसार में कुछ भी नहीं चाहते हैं सब प्रतिकूल है परमात्मा साक्षात्कार का सत्य का विरोधी मिथ्या है सब कुछ मिथ्या है सत्य की प्राप्ति करना है तो मिथ्या वस्तु में आग्रह आसक्ति को छोड़ना है ऐसा का त्याग करना ये वासना ही प्रतिबंधक है इच्छा होती स्वाभावत अनादिकाल से भोग करते करते तृप्त तो नहीं हुआ फिर चाहता है वही विवेचन करके इच्छा का त्याग करना जो धीर धो विवेकी ध्रुवम अमृतत्व मुख्य नित्य है उसको जान करके अनित संसार में किसी की इच्छा नहीं करते हैं येन रूप रस गंध श स्पर्शाश मैथुना किमत्र परिशिष्यते किशिष्यतेतवेत जिससे रूपरसगंधस्पर्श ये सौक जानता है जाना मिथुन निमित्त सुख स्पष्ट जानता है किसे जानता है एक तीजाती इस आत्मतत्व से एक तति आत्मतत्व से जानता है इसे आत्मतत्व से सब कुछ जानता है और आत्मतत्व से ज्ञ अज्ञ क्या रहता है सब कुछ ही जाना जाता है जिस आत्मतत्व सब कुछ जाना जाता है वो सब कुछ ज्ञ हो जाता है वो आत्मतत्व ए तत्वी तत्त जो तुमने पूछा था यमराज कहते सारे विषय को आत्मतत्व से जानता है लोग ये न लोक जिस जानता है लोहा भी जला देता है लोह जिससे जलाता है वही अग्नि है लोहा जिससे दहन कर सकता है वही अग्नि है कहन से क्या हुआ अग्नि के संबंध से लोह दहन करता है इसी प्रकार ये न भी जाना जिससे जानता है वही आत्मतत्व ही उसके सा, सा, है सा, सा, सामर्थ्य चित्रप है ज्ञान स्वरूप है उसे से ही सबको जानता है वही तत्व ही जान लेने पर सबके ज्ञ हो गया आगे कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं बचा अभिज्ञ कुछ नहीं रहा सब ज्ञ हो जाता है आत्मा जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है सब ज्ञय हो गया अभिज्ञ कुछ नहीं रहा कि मत्र परिशिष्य जिस तत्व से जानता है, उसको साक्षात्कार कर लिया और अज्ञ कुछ नहीं रहा आत्मा से बिन्ना कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं रहता है सब आत्मा विज्ञ हो गया वही आत्मा तत्व है जो सर्वज्ञ है सपनातम जागरितान्त चोभ ये ननुप्यती महात विभु महात्मा मत् धीरो न शोचति सपनातम सपना मध्यम और जागृत मध्य ये न आत्मतत्व से उभोग अनुपस्यति दोनों सपन जागृत दोनों को दिखता है एक ही आत्मतत्व साक्षी है सपनावस्था तो में सपन का साक्षी जागृत में दृष्टा है आत्मतत्व तो महान्त महान है विभु व्यापक आत्मा है आत्मा अणु नहीं है विभु व्यापक है आत्मा महाने. उसको मत्वा महांत विभुआत्म मत्वा साक्षात्कार जानकर अहम अस्मी थी जो साक्षात्कार कर लेता है तो धीरू न सोचती विवेकी आगे शोक को प्राप्त नहीं करता है मत्वा ज्ञावा साक्षात्कार करके उसका साक्षात्कार कर होता है अहम अस्मी ईदंतन नहीं ईदंत नदी ज्ञान होता है तो वो ब्रह्म नहीं है येम मध्वद वेद आत्मा जीवमंति का ईशानम भूतभव्य न तत् तो विजुगुपते ए तदे मधु मद्धु कहा गया कर्मफल को उसको अत्यति मध्वद कर्मफल भोग करने वाले भोक्ता है जीव मध्वदम वेद जानता है आत्मा जीव मतिकात वो आत्मा है जीव है जीव है प्राण धारण करने से जीव जीव प्राण धारण प्राण धारण करने वाले है, है जीव अंतिका वेद अत्यंत समीप होकर जाने समीप क्या है अभेदेन इसे आत्मा को जो जानता है अहम अस्मी भव्य से ईशानम अतीत का वर्तमान का भविष्यत का जो ईश्वर है इसको जो साक्षात्कार कर लेता है अहम अस्मि करके भूत भव्य से आत्मा ईशानम वही आत्मा है जो जान लेता है ज्ञान प्राप्त कर लेता है ज्ञान के बाद ततः न बीजिगुप्सते किसकी गोपाई तुम नहीं क्षति अभय प्राप्त कर लिया कहीं घृणा नहीं करता कहते यहाँ कहते रक्षा करना कुछ अपने अभय पद को प्राप्त कर लिया किसकी रक्षा करना चाहेगा नित्य अद्वैत स्वरूप हो गया किससे किसको रक्षा करे अभय पद को प्राप्त कर लिया जिस आत्मा के ज्ञान से अभय हो जाता है ए तद यही है आत्मतत्व तो जो तुमने पूछा था नचिकेता को कहते हैं य पूर्व तपसो जातमभ्य पूर्व अजात गुहां प्रवेश ठत ये भूतेपश्यत एक तदि यू तपसो जातले तपसदिलक्षण ब्रह्मसे ये तपसद से ब्रह्म ज्ञाद जात जो तपसद ब्रह्मण ब्रह्मसे उत्पन्न व ये प्रथम जो अद्भुत पूर्व अजायत अद्भुत कौन से सहित पाँच भूत सहित पंच जल सहित पाँच भूत केवल जल नहीं हुए ना उसे अद्भुत पूर्व अजायत इससे उत्पन्न हुआ जन्म हुआ जन्म हुआ कौन देवादिशारे उत्पन्न करते हैं हिरण्यगर्भ हिरण्य घर उत्पन्न करके आगे फिर परमात्मा सबके हृदय में प्रविष्ट होते हैं गुहाम प्रविश तिष्टतम अद्व्य पाँच भूत के पूर्व पूर्व जात तपपूर्वक पर प्रत्येगात्मा ईश्वर भाव से निर्देश करते हैं जो मुमुक्षु पहले इसको जानता है हिरण्य गर्भ को जानता है जो पांच भूत के पहले उत्पन्न होता है हिरण्य गर्भ वो पांच भूत के पूर्वम किसके अपेक्षा अद्व्य पूर्व अद्व्य पूर्व कह से जल के पूर्व जल सहित पाँच भूत की उत्पत्ति पहले जात होता है जातः हो उत्पन्न वस्तुतः तो अपंचीकृत भूत होने के बाद समष्टि बुद्धि प्राणी की उत्पत्ति से हिरण्य गर्भ होता है तो भी पंचभूत से स्थूल प्रपंच बनता है उसके पहले हिरण्य गर्भ होता है वो उत्पन्न होकर के देवादि शरीर में उत्पन्न सर्वप्राणी गुहा में हृदयाकाश में स्थित जब परमात्मा उसको भूते भीर व्यपश्च्यत भूत से भूत का भौतिक कार्य करण का शरीर इंद्र से स्थित है शर्येंद्र से स्थित है जो उसको जानता है बुद्धि रूप गुहा में स्थित परमात्मा जो इसको जानता है वही वास्तव में जानता है किसको जानता है ब्रह्म को जो ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में स्थित है शरीरेंद्र विशि विशिष्ट होकर के व्यवहार में दिखता है हृदयाकाश मिश्रित उसी को जो जानता है बुद्धि गुहा वही ब्रह्म को जानता है सुवर्ण से उत्पन्न जैसे कुंडल को सुवर्ण कहते हैं जैसे ब्रह्म से उत्पन्न हिरण्य गर्भ ब्रह्म ही है हिरण्य ब्रह्म से उत्पन्न हुआ वही ब्रह्म ही है जैसे सुवर्ण से कुंडल बना कुंडल भी सुवर्ण है तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हिरण्य गर्भ ब्रह्म है तो ब्रह्मात्मा को हिरण्य वही ब्रह्म रूप से हृदय काशम स्थित है हिरण्यगर्भ देवादि उत्पन्न करके बुद्धि में प्रविष्ट होता वही स्वयं ब्रह्मात्मा है उसको जो जानता है वो प्रकृत ब्रह्म को जानता है यही ब्रह्म है या प्राणेन संभवत्यति त्रिदेवता मयि गुहाम प्रवेश ठती या भूतर्भिजात एक तीत सर्वेवतात्मक प्राणेन ये प्राण समिप्राण हिरण्यगर्भ से पर से उत्पन्न होता है संभवती उत्पन्न होता है अधिर् देवतामयी देवतामयी सर्वदेवतात्मक अदिति कहा उसका नाम अदिति शब्दादि का ग्रहण करता अदन कर उसका नाम अदिति हो गया ये गुहा में प्रविष्ट थी तो गुहा में प्रविष तिष्टि देवता निगम बुद्धिर्प गुहा में स्थित है इनको जानता है भूते भी जाए तो। भूत से समन्वित तो होकर के उत्पन्न हुआ ये हिरण्य गर्भ अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भ सुभृतो गर्भेणि दिवे दिव इो जागृत मध्भिर हविष मधिर मनुष्य भीर अग्नि एत वेतत अरण्य मंथन करते नीचे के अरण्य ऊपर एक मंथन करके उत्पन्न होता है अग्नि की उत्पत्ति निहित है अरण्य में निहित स्थित है मंथन करने से उसकी प्राक, उसका प्राकट्य वो प्रकट होता है ऐसे अरण्य है अग्नि सब अग्नि हवि हविका भुगता भो, है जातवेदा वेद जा, जग्नि है गर्भ में गर्भे गर्भिणी भी इव सुभृत जैसे गर्भिणी गर्भ को धारण करते हैं अन्न निषिद्ध अन्न भोजन नहीं करते जो पथ्य सेवन करके गर्भ धारण करते इसी प्रकार अरण्य में ये अग्नि स्थित है निहित है दिवे दिवे ईड्य प्रतिदिन स्तुत्य बंदे हैं कर्मी लोग कर्म करते योगी भी ध्यान करते हैं और या करने वाले उनका ही याग बलि प्रदान करते हैं जागृतबद्ध भी जागरणशील अप्रमत्त होकर के जो करते हविष्म भी हवि करने वाले ध्यान आदि करते हैं मनुष्य भी अग्नि इस प्रकार पूज्य होता है अग्नि इस प्रकार स्थित है जैसे अरण्य में स्थित है इसी प्रकार गर्भ को जैसे धारण करते इसी प्रकार ये स्थित परब्रह्म ये स्तुत्य है यज्ञ है उसकी स्तुति करते कर्म करने वाले जागृत जागरणी अप्रमात्तः है जागरण करने वाले अभिप्रदान करने वाले सब इसकी स्तुति करते जो अग्नि है वही तदब्रह्म अग्नि रूप में स्थित है वही विराट रूप है अग्नि यतचोदय सूर्योअस्तम यति तम देवा सर्वे अर्पिता तदुनात्यधिकनम सूर्य जिससे उदय होते हैं जहाँ अस्त हो जाते हैं तम सर्वे देवता अर्पिता उसको कोई अतिक्रम नहीं करता है सूर्य की सूर्य उदय और अस्त ये प्राण हिरण्य गर्भ में प्रतिदिन उदय अस्त को प्राप्त करते है वही प्राणात्मक है हिरण्य वही उसमें सारे देवता अर्पित है देवता और बागा इंद्रिय सब उसे प्राणी में अर्पित है रथ के नाभि में जैसे चक अर निमस्थित है इसी प्रकार समष्टि प्राण में सब कुछ अर्पित है वही परब्रह्म में सब कुछ आश्रित है उसको अतिक्रम करके कोई नहीं रहता है वो पर ब्रह्म सब आश्रित अध्यस्त है तद्व भी जो सब का आश्रय अधिष्ठान वही ब्रह्म वही तुम्हारा प्रश्न का विषय यदे वेह तदमूत्र यदअमूत्र तदन्वेय मृत्यु सृत्युमापनोति यह नान पश्यति यद यह यहाँ सब देह में ब्रह्म से लेकर त्रिना तक संसारी जीव में जो वर्तमान होता है ब्रह्म से भिन्न जैसे लगता है तद अमुत्र वही वहाँ परब्रह्मस्वरूप है यहाँ संसार में जो दिखता है वही अमुत्र पर ब्रह्मस्वरूप वही है यद अमुत्र तद जो परब्रह्मस्वरूप है वह आत्मा में परब्रह्मस्वरूप में स्थित है वही नाम रूप रूपोपाधिभेद से अलग अलग दिखता है तद अनुय एक ही तत्व यहाँ भी वहाँ भी एक ही भिन्न नहीं है किंतु यह नानाईव पश्यति स मृत्यु मृत्युमापनौती यह यहाँ नाना इव पश्यति नाना, नाना है नहीं नाना जैसे दिखता है सर्प जैसे लगता है तो सर्प नहीं है जैसे दिखता है तो गो नहीं गवय है यहाँ नाना जैसे दिखता है नाना जैसे दिखता है नाना, नाना है ही नहीं किंतु नाना जैसे दिखता है श्रुति स्पष्ट करती है नाना होता ही नहीं अनेक होता ही नहीं अभी जो अनेक दिखता है अनेक है ही नहीं अनेक जैसे लगता है जो इसे अनेक जैसे दिखता है स उसके लिए पुरस्कार मिलता है मृत्यु से मृत्यु एक बार मर गया फिर बाद में फिर मर गया फिर मरेगा मरेगा मतलब खाली मरे नहीं जन्म फिर व्याधि जरा सुख दुख स्वभोग करके सारा जीवन भटक भटक करे फिर मरेगा फिर जन्म फिर मरना बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है संसार को प्राप्त करता है इसीलिए एक विज्ञान ज्ञान ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप है मैं हूँ इसका चिंतन करके परिपूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार करें कैसे साक्षात्कार करें किसके द्वारा मन से मन से वेदमाप्तव्यम नेह ना मृत्यु समृत्युम गच्छति यह नानीव पश्यती वही बार बार कहेंगे नाना को नाना भेद दृष्टि करने वाले मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है थोड़ा साणुमात्र भी भेद नहीं ब्रह्म में न नाना तिकिंचन कुछ नाना है ही नहीं उसको प्राप्त कैसे करना मनसा एवं आप मनसा संस्कृत मनसे शुद्ध बुद्धि से आचार्य आगम आचार्य मुख से आगम श्रवण करे और शुद्ध बुद्धिवन से मनुष्य से इसको प्राप्त करना है आप मन से प्राप्त करना साक्षात्कार यही मन से होगा मन से ब्रह्माकार वृत्ति जब श्रवण मनन करेंगे अहमअम ब्रह्म निश्चय होगा ये मन से वृत्ति होती इसको लेकर के मन से इधम आपतव्यम प्राप्त करना है यन मनसानम तो कह करके तो ब्रह्म मन का विषय नहीं अलांग मनुष्य को चढ़ करके मन का विषय नहीं कहा जाता है यहाँ श्रुति कति मनुष्य ही प्राप्त करना है हे तो संस्कृत मन से तो भी मन का विषय नहीं संस्कृत मन होने पर भी उसका विषय उसको प्रकाश करेगा संस्कृत मन यह नहीं संस्कृत मन होने से ब्रह्माकार वृत्ति होगी ब्रह्माकार वृत्ति होने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती अविद्या की निवृत्ति होने पर नानात्व का उपस्थापक अनेक रूप से देखाने वाली अविद्या वो होने पर भेद दृष्ट नहीं रहती तो नेह नाना किंचन इसी ब्रह्म में नाना बिल्कुल यही नहीं पहले नहीं था अभी भी नहीं नाना अस्थि अभी भी नहीं ये केवल दिखता है अज्ञानी के कान और जो अज्ञानी के कान ये अज्ञान भेदबुद्धि छोड़ता नहीं तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनितिष्ठति ईशानम भूतभव्य न तत्जिगुपते एतद्वि तत्ष का अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परमाण हृदय का अंगुष्ठ परिमाण ये तो पुरुष अधिकार है तो पुरुष के अंगुष्ठ में लेना नहीं तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष तो इतने होगा ये सबका कैसे होगा हृदय हृदय तो सबका बड़ा छोटा है मध्य आत्मनि ये देह के अंदर बुद्धि रूप में स्थित है भूतभव शीशानम ईश्वरे न तत्व बीजगुप्त सते इसे ज्ञान होने पर फिर किसकी रक्षा नहीं करता है ये न तत्व बीजगुप्त सत्य ये तद, तद जिसके ज्ञान जो बुद्धि रूप में स्थित है ज्ञान हो जाता है बुद्धि रूप से स्थित ब्रह्म वही ए तदवी तत् ईश्वर भूत नीजगते पहले भी पता था तो किसकी रक्षा करना नहीं चाहता है आत्म तत्व हो गया तो ऐतवी तत्व वही वह आत्मतत्व है अंगुष्ठ मात्र पुरुष हो ज्योतिरिवा ईशान भूतभव्य सैवाद्य सौ स्व एक तेतत् पुरुष अंगुष्टपरिमाण जैसे हृदय में स्थित हे ज्योतिरिव अधोमक अधोम के ज्योति है म मलरहित शुद्ध प्रकाश रूप से ऐसा जो भूतभव ईश्वर है वही नित्य नित्यकुटस्थ आत्मा है सर्वप्राणी में स्थित है सए अद्य सौ अभी भी है आगे भी रहेगा और उससे अन्य कोई बड़ा है ही नहीं एक ही आत्मा है इसलिए जो नायम अस्तित्य के कोई कहते ऐसा नहीं आत्मा तत्व तो तो अभी है आगे भी रहेगा मरने के बाद भी रहेगा शैव अद्य सर के आगे भी रहेगा यथोदकम दुर्गे पृष्टम पर्वते सुधावती एवं धर्मान पृथक स्थाने वानु वाणुविधावती उदक जल दुर्गे पृष्टम दुर्गम स्थान में बृष्ट वर्षा के समय गिनने पर पर्वते सुधावती ये पर्वत पर्वतु का अर्थ क्या पर्वत्सु नहीं कि ज़ाला बरसाने पर पर्वत को दौड़ता है ऐसा नहीं पर्वत सुख का अर्थ पर्व वाले निम्न देश को दौड़ता है पर्वत का तो निम्न देश पर्व वाले निम्न देश को दौड़ता है पानी का स्वभाव ही फिर जाकर के कहीं कोई तो नदी में जा के समुद्र में जाएगा कोई मिट्टी इधर उधर नष्ट हो जाएगा एवं धर्मान पृथक पश्चन तानवान विषय इसी प्रकार धर्म सदात्मा के लिए प्रयोग होता है आत्मा को भिन्न को जो भल अलग अलग दिखता है प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न आत्मा ऐसा मानता है तो तान एवं अनुविन्नश्यति शरीर भेद के स्थित उनके पीछे शरीर नष्ट होता है तो वो नष्ट होता है पृथक पृथक फिर बार बार शरीर को प्राप्त करता है भेद दृष्टि जन्म मरण को बार बार प्राप्त करता है एक ही तत्व है यथोदकम शुद्ध शुद्धमासी तम तादृगेव भवती एवं मुनेर बीजानत आत्मा भवती गौतम शुद्धम उदकम शुद्धे आशुद्धम के भवती शुद्ध जल को शुद्ध जल में डाल देंगे मिला देंगे वो तो शुद्ध ही होगा एवं मुनेर बीजानत मुनेर आत्मा भवती है गौतम जिस प्रकार शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिला दिया दो विभाग होकर के रहेगा शुद्ध एक हो गया इसी प्रकार बीजानत ज्ञानी मुनि का आत्मा ऐसे ही पर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है इसलिए भगवान भाष्यकर यहाँ कहते जो कुभेदृष्टि है तार्कि की भेद दृष्टि द्वैत में दुराग्रह करने वाले और नास्तिक दृष्टि को छोड़कर के माता पिता सहस्र से भी तैसे वेद उपदिष्ट आत्मिकव को दर्प घमंड को छोड़कर करके आदर कर ग्रहण करना चाहिए पूरादश द्वारवक्र चेतस अनुष्ठा न शोचती विमुक्त विमुचते एक तदितत ये शरीर के पूर्व कहा पूर्व के समान इसमें द्वार पारा दी है एकादश द्वार एकादश द्वार ग्यारह है ग्यारह द्वार है शेर में तो सात है सात है चक्षु श्रोत्र घृण कितने हो गए मुख है के साथ है हो गया और नाभि के साथ है नीचे तीन है साथ दस और सिने में एक है यह एकादश है एकादश द्वार बाले पुर है किसका हे अजस्जन्म आत्मतत्व का अजस्य अजस् जन्मादिविक्रियाारहित ये अजस्य राज के स्थान बराबर अवक्र चेत अवक्रम चेत अवक्र अकुटिल प्रकाश पर नित्य एक रूपे विज्ञान स्वरूप उसको अनुष्ठा न उसका अनुष्ठान क्या है उसका ध्यान करना ध्यान करना उसको समझ करके श्रवण मनन करके उसका ध्यान निधि ध्यान करके साक्षातकार करता है फिर शोक संसार को प्राप्त नहीं करता है और ज्ञान प्राप्त होते ही मुक्त है विमुक्त से विमुचित यहाँ ही ज्ञान होते ही मुक्त हो जाता है आगे देह प्रार्ध समाप्तमान पर फिर विधेय कभी प्राप्त करता है और जन्म नहीं लेता है यह आत्मतत्व ए तद हंस शुचिषद्वसुरक्षसदोता वेदी सतिथिदूरोना सतृषद्वरषद् ऋतसद व्योम सदजा गोजार ऋतजा अद्रिजारिता बृहत् हा। हंस एक हमती गछती हंस एक शुचिषद शुच् सीदति शुचिष सुचि पवित्र स्थान में अंतरिक्ष में रहता है शुचि और शुचिष् स्वर्ग में है वसु है धन धन है सव को वास करने वाला स्वयं बसती और वासेति सर्वानीति वसु कहा परमात्मा को अंतरिक्षा में वायुस रहता अंतरिक्ष सद और होता अग्नि है अग्निर्वे होता कहा गया वेदी सत वेदी पृथ्वी में स्थित कहा वेदी सत वेदी सत है पर यम वेदी परो पृथ्वी को वेदी शब्द है अतिथि कहा है इसका वेदी सद अतिथि अतिथि है ए, सोम है, आगे उसको दूरो दूरोन सत न में कलश में रहता है तो दूरोन सत अथवा ब्राह्मण विग्रह में रहता है तो उसको अतिथि कहते दूरोन सत्य निसद नृस्ति निषद मनुष्य में रहने से निषद हो गया मनुष्य में रहता है आगे वर सद वर में शिष्ठ में रहने वाले वरसद वर है देवता में रहने वाले श्रेष्ठ है उसमें भी परमात्मा है रितसत रित है कर्म फल सत सत्य ऋत है तो यज्ञ आदि है उसमें रहता है व्योम व्योम आकाश या आकाश में रहता है व्योम जल से जात जल में जात होता है शंख सुक्ति मगर आदि होता है गो जा गो में गोकार्थ पृथ्वी पृथ्वी में जन्मता है हिरण्य ब्रीहदि रूप से जन्म होता है वही ऋत जा यज्ञ रूप से जाए दे अध्रि पर्वत पर्वत से नदी रूप से उत्पन्न होता है सर्वात्मा है ऐसे रित रितसत स स्वभावत नित्य है ऋतम नित्य है गोजा ऋतजा ऋतजा ऋतम रूप से सत्य रूप से विभिन्न रूप से जन्म होता है ऋतम बृहत और सत्य है और बृहत महान सबका कारण ब्रह्म परमात्मा है ये परमात्मा ही अनेक रूप से दिखते हैं अनेक रूप से जाते ऐसे लगता है ऊर्धम प्राणम्न्नयत्यपान प्रत्यक सती मध्यवामनमारसीन विश्व देवा उपासते आत्मा स्वरूप ज्ञान कर कहते ये प्राण अपान चलती प्राण के ऊपर फेंकता है ऊर्धगति प्राण का और अपान को प्रत्येक नीचे फेंकता है मध्य में रहता है वाम वर्ण वन संभनीय पूज्य है विश्व देवा उपास अपार मध्य में सब देवता चक्षुरदि इंद्रिय प्राण सब उपासना करते भेंट चढ़ाते इंद्रिय सब विषय ग्रहण करके उसमें को देते हैं जैसे राजा को वैश्य भेंट देते हैं इसी प्रकार ये परमात्मा सर्वत्र है सब जो सब इंद्रियों का व्यापार आदि होता है मन आदि से भिन्न है परमात्मा अंदर है उनसे सबसे देह इंद्रिया से भिन्न है अस्य विश्वसमन से देही न देहादिवच्यम किमत्र किशिष्यतेद दे शरीरस्तही न विशंस मन से शरीर जब नष्ट हो जाता है तो देही देह से मुक्त हो जाता है चल जाता है देह से चल जा क्या गया? और क्या रहा प्राणादि कुछ नहीं रहा सब नष्ट चले गए पूरा घर स्वामी चले गया घर खाली हो गया इसी प्रकार चला गया ये ये शरीर खाली हो गया प्राण आदि नष्ट हो गया वो अन्य है आत्मा यद्यपि यहाँ शुद्ध आत्मा नहीं जाता है किंतु सूक्ष्म शरीर जाता है सूक्ष्म शरीर उपाधि के आत्मा चला जाता है इससे प्रयोग होता है तो आत्मा अलग है ये शरीर से भिन्न जिस प्रकार स्थूल शरीर से भिन्न है इसे सूक्ष्म शरीर से भिन्न या शरीर से भिन्न इसलिए जो मरने के बाद रहता नहीं रहता संशय करते वो नहीं रहता है और जो आत्मा वास्तव जिसके कारण ये सब कुछ व्यवहार आदि होता है सुख संसार जन्म मंड को प्राप्त करता है वो आत्मा एतत्त जो तुमने पूछा था न प्राण है नापान न ना मृत्यु जीवती कश्चन इतरे न तू जीवती यस्मिन एता उपासित हो प्राण अपान से जीव धारण करते जीव प्राण धारण तो कहते ये कोई मृत्यु धर्म वाला ना प्राण से जीवति ना अपान न जीवति कोई भी प्राण अपान क्या है इतरण तो जीवित अन्य से जीवित रहता है जिसमें यह प्राण अपान आश्रित है प्राण अपान व्यापार भी जिसके द्वारा होता है वो वो अलग है जड़ में व्यापार होता है जिस चेतन के कारण वो चेतना आत्मा शुद्ध है जिसके कारण प्राण अपान में व्यापार सत्ता पूर्ण होता है वो अन्य है आत्मा हम ततम प्रवक्षा गुह्यम ब्रह्मसनातनं यथाच मरणं च मरण प्राप्य आत्माति गौतम अभी गुह्यम सनातनं ब्रह्म इदम प्रवक्षा प्रकर्ष न वक्षा नित्य ब्रह्म है उसको मैं कहूँगा जिसके ज्ञान से सारा संसार से उपरत तो हो जाता है मुक्ति हो जाती है और ज्ञान नहीं हो तो यथा प्राप्य आत्मा भवती गौतम मरण प्राप्त मरण अज्ञान के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है मृत्यु को प्राप्त कर फिर जन्म को प्राप्त करता है उसको सुनो कैसे प्राप्त करता है अज्ञान से मरने के बाद क्या प्राप्त करता है अज्ञान के कारण मरने के बाद फिर जन्म लेगा किस जन्म को जाएगा योनि मनने प्रपथ्यंते शरीरत्वाय देना स्थानुम्य अनुसंति यथा कर्म यथा श्रुतम योनिक जो कोई शुक्र भी जो सम्वित पशुपक्षी मनुष्यदि को तो सर प्राप्त करते कोई और शर धान करते देना देह आत्मा का शरीर के लिए योनिक प्राप्त करते स्थानुम अन्य अनुसंति कोई स्थानुम वृक्ष तो पेड़ पौधे घास आदि भी बन जाते हैं कौन क्या बनेगा यथा कर्म यथा सुतम जिसने जैसे कर्म किया उसी कर्म के कारण कर्म यथाशुतम जैसे उपासना चिंतन इसी प्रकार अपने कर्म उपासना के अनुसार ही आगे जट प्राप्त होगा केवल इसी जन्म के कर्म उपासना नहीं अनाधिकार से संचित कर्म बहुत ही जो कर्म फल देने के तैयारी होंगे वही कर्म कहाँ से लेकर खींच कर, कर कहाँ डाल देंगे अभी राजा बन बैठा कहीं जाकर गधा बन जाएगा कभी कभी बकरी बन बनकर पता खाते कभी पे साइम पता बन जाएगा वृक्षा घास बन जाएगा कई भी कुछ अभी चोर बन करके मार काट करता है कहीं नरक जा करके भोग करें, पिटाई करेंगे लोहे दंड से ये कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं इसलिए आगे जन्म में करेंगे यदि मन में कोई आता है किसको वो छोड़ देना अगले जन्म में करे ऐसा नहीं इस जन्म नहीं करे तो आगले जन्म में क्या होगा यह सुप्ते सुजागृति कामम कामम पुरुषो निर्मि मान हम तदेव शुक्रम तदब्रह्म अमृतम अश्विनदे तस्मिन् लोक सिद्धा सर्वे तदुनाते कशन एत तत् सत्य ये सब सु इंद्रिय सुप्त हो जाने पर जागता रहता है अंतकोण छोड़कर सब इंद्र सुप्त होते जागता रहता है और सुश्रुतिवस्था में तो अंतकर्ण भी नहीं है का स्वप्नावस्था में कामम काम पुरुष निर्माण स्वप्नावस्था में अपने कामना से वस्तु बनाता है वो अंतकोण में वासना है वो साक्षी रहता है जागता रहता है अपने कामने के अनुसार विषय बनाता है निद्रा के दूसरे स्वप्न प्रपंच बना देता है जो इसे जागता रहता है तदेव सुक्रम वही शुक्र सुदै वही ब्रह्म है अन्य कोई ब्रह्म नहीं वही है तदेव अमृतम अश्रुत तद ब्रह्म तदेव अमृतम वही अमृत कहा जाता है अविनाशी कहा जाता है सर्वशास्त्र में तस्में लोकाश्रिता सर्वे उसमें सारे लोक सब आश्रित है अध्यस्त है तदुनाती कशन उसको कोई अतिक्रमण नहीं करता है ये आत्मतत्व एक तद्वि तत्त तत। अग्निर्थिको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिपो बभूव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा प्रतिरूप वीष्च एक अग्नि भुवन में प्रविष्ट है किन्तु तो अलग अलग ईंधन के भेद से भिन्न भिन्न दिखती है एक अग्नि में अच्छे से लगाया काट लकड़ी जलाया बहुत तो कोयला जलाया सब अलग अलग अग्नि टुकड़े टुकड़े अलग अलग जिस प्रकार होते हैं तथा सर्वभूतांतरात्मा एक रूपम रूपम प्रतिरूप बही चुति स्पष्ट कर देते हैं सर्वेशा भूतराम अंतरात्मा एक सारे भूत है सारे मनुष्य पशुपक्षी ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक जितने जीव है सब भूत के अंतरात्मा एक ही बिना भिना नहीं रूपम रूपम प्रतिरूप अलग अलग शरीर को लेकर के अलग ले अलग जैसे दाह्य के वेद से बिना होती इस प्रकार अलग अलग देह को लेकर के अलग अलग प्रतिरूप दिखता है अलग दिखता है अलग अलग उसके शरीर के अनुसार दिखता है और केवल शरीर के अंदर नहीं बहिश्च्य बाहर भी है अभिकृत रूप से बाहर भी है वायुरथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप वैश्व्य वही देते हैं एक ही आत्माएँ जैसे वायु एक ही है भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम रूपम प्रतिरूप किसी के अंदर है देह के अंदर प्राण रूप से है प्राण अपान रूप से है बाहर है अलग अलग स्थान में है इसी प्रकार एक ही सर्वभूतों का अंतरात्मा अलग अलग रूप से दिखता है प्रतिरूप उसके अनुकूल दिखता है बाहर भी है सूर्य यथा सर्वलोक से चक्ष नलिप्यते दो नलिप्यते न लिप्यते चाक्षुष बाह्य दोसै एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक बाह्य सूर्य यथा सर्व से चक्षु एक ही सूर्य है सौ चक्षु का उपकार, का उपकार के चक्षु रूप से सूर्य चक्षु होकर प्रविष्ट है एक ही सूर्य सर्वत्र है जो आलोक के द्वारा सूर्य उपकार करता है सब लोकों में चक्षु अधिष्ठा अधिष्ठाति देवता है किंतु चाक्षु से ही बाह्य दोषे न लिप्यते चक्षु के द्वारा बाह्य विषय ग्रहण होता है अन्य दोष से और बाह्य के अशुच्य शुद्ध पाप बाह्य किसी से ही प्रविष्ट शुद्ध नहीं होता है सूर्य इसी प्रकार एक सूर्य है सब को प्रकाश करने पर भी सब को प्रकाश करता है सब को प्रकाश करता है तो आलोक के द्वारा उपकार करता है शुद्ध अशुद्ध सब को प्रकाश करता है सब लोग देखते हैं फिर भी बाह्य दुष्ट सूर्य दुष्ट नहीं होता संबद्ध नहीं होता है इसी प्रकार सर्वभूतांतरात्मा लोक दुखे न लिप्यते लोक दुख से लिप्त नहीं होता है लोके धर्म आधर्म पाप पुण्य सुख दुखादि किससे संबंध नहीं होता है जन्म मरणादि किससे संबद्ध नहीं होता है बाह्य उससे भिन्न है विलक्षण है अधिष्ठान है एकोवशी सर्वभूतांतरात्मा एकम तमात्मस्थम दे दे सुकम शाशुतम एक बहुदाय कौती तमत्मस्थम ये नुप्य धीरा तेजा सुखम शाश्वत ने तरषा सर्वभूतांतरात्मा अंतरात्मा है वसी को अपने वश में रखने वाले एकम एक बहुधाएँ कोति एक रूप को अनेक प्रकार कर देते हैं संकल्प मात्र से अनेक प्रकार दिखा देते हैं तम आत्मस्थम अपने आत्मा में अंतकर्ण स्थिति बुद्धि में स्थित है आत्मा है बुद्धि अंतकन उसमें चैतन्य आकार अभिव्यक्त होते ये अनुपश्य अनुपश्चात आचार्य शास्त्र उपदेश के बाद साक्षात्कार करते धीर अविवेकी तेसाम शाश्वतम सुखम नित्य सुख उनको प्राप्त होता है न इतरेसाम, अन्य को नहीं है जितने भी, भी बुद्धिमान माने अपने को आत्म साक्षात्कार के बिना नित्य शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकते अविद्या से है तो आत्मस्वरूप सब के अंदर बाहर हे तो भी अविद्या अभी अभीद्या व्यवहित हे निना चेतनचेतनाको चेतन, बहुनाम काम तम आत्मस्थम तमात्मस्थम नु पश्य धीरा तेजा शांति शाश्वतीनेतरषा अन मध्य नित्य अनित्य अविना एक अविनाशी जितने विनाशी पदार्थ में एक ही नित्य सब अन्य ऐकात्मतत्व को छोड़कर सब अनीत चेतनश्चेतनाम चेतनत्व त्वर प्रसिद्ध स्वचेतन ब्रह्मा से लेकर के तक तो जितने उनका वास्तव चेतन वही उनके चैतन्य प्रदान करने वाले जिस प्रकार अग्नि के कारण दाहक तो सौ में तैल में जल में लोह में अग्नि ही दाहक है इसी प्रकार एक ही चेतन ब्रह्म है उसके कारण सब में चेतन दिखता है एक बहुनाम भी काम एक होते बहुनाम कामान विदधा बहुत को काम्यकर्म फल देते हैं कामना के विषय तम आत्मस्थम ये धीरा अनुप्य आत्मस्तम बुद्धि में स्थित जो विवेकी साक्षात्कार करते हैं उनको ही शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है तरसा नहीं अन्य को नहीं ये तदैतदीत मनते निर्देश्य परम सुखम कथम नु तद्जानीयां भाति बिभाति तद एत मान्यते पर जो साक्षात्कार करते ज्ञानी इसको एतदिति प्रत्यक्ष ऐसे मानते ब्रह्म सबसे निकट अपना स्वरूप सबसे निकटतम है जो ज्ञानी तो उसको एक तदि मान्य प्रत्यक्ष मानते हैं अनिर्देश परम सुखम अनिर्देश है इसको कथम न तद किस प्रकार उसको जाने ऐसे करके उसको साक्षात्कार करें निवृत्सना होकर के आत्मतत्व का साक्षात्कार करने के लिए ऐसे ही प्रयत्न करें कि भाति विभातिवा वा भा, आत्म तत्व बुद्धि का विषय भान होता है या नहीं स्पष्ट ऐसे विचार करके ज्ञानी लोग जैसे विचार करते हैं से जिज्ञास ब्राह्मण इसको मान करके साक्षात्कार करते हैं उसको प्राप्त कैसे करेंगे ये उद्देश्य यही चिंतन यही करे न सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतोयम अग्नि तमेव सर्वम तस्वीर भाषा सर्विदम विभाति आत्मतत्व को सूर्य चंद्र कोई प्रकाश नहीं करते तत्र तस्म विषय सूर्य न भाति सूर्य से, से आगात सारा ब्रह्मांड का प्रकाश करता है ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है न चंद्र तारका न इमान विद्युत है ये विद्युत भी नहीं और कुयम अग्नि ये अग्नि क्या जो सामने हमारे प्रत्यक्ष दिखता है सूर्यचंद्र आदि इसको प्रकाश नहीं कर सकते तो ये स्व प्रकाश कैसे तमेव मनुभाति तमेंव भातमुभा तम भातमि प्रकाशात्मक होने से ही सर्व उसके पीछे प्रकाश माने उसके प्रकाश से प्रकाशे स्व प्रकाशित ताषा सर्विदम विभाति परमात्मा के प्रकाश से ही सब प्रकाशित है ऊर्धमूलवाक्शाखो शनातन तदवे शुक्र तद्रह्म तदैमृत मुच्यते तस्मिन् लोकाशिता सर्वे तदो नाते कशन ए तदी जिसका मूल ये संसार अवाग शाखा नीचे सव शाखा के, प्रेत, के, के समान ही नीचे सऊ स्वर्ग नरक प्रेत भूत प्रेतादि जिस शाखा के समान ये स्वस्वत्थ सनातन है ये अश्वत्थ सनातन असत्य के समान नित्य प्रचलित स्वभाविक हिलता रहता है असत्यपेल वायु नहीं चले तो भी हिलता है ये अश्वत्थ के समान ही संसार सनातन दीर्घ काल से अनादि से चिर काल से तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म जो मूल है इसका वही सुक्र है वही ब्रह्म है शुद्ध है तदेव अमृतम वही अमृत है ये संसार वृक्ष का जो मूल है जिसमें अधिष्ठित है जो अधिष्ठान है तस्म सर्वे लोकाश्रिता सब लोगों से है सारा ब्रह्मांड अध्यस्त तद कच्चतन न अत्यति उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है उसे बिना कुछ भी नहीं सब उसमें अद्यत जो तुमने नचिकता ने पूछा यमराज कहते हैं यदिद किंच प्राण जगत्सर्व प्राणतिशंत महद्भय वज्रमुत्तम येतद्व प्राणी सति एजति प्राण परमात्मा होने पर ही सब जगत में कंपन चलन क्रिया सब कुछ होता है महत भयम वज्रम उद्यंतम और परमात्मा भय के कारण सबसे भय करते भय महत वज्रम उद्यंतम जैसे वज्र उठा कर रखा है सब लोग डरते हैं स्वामी वज्र लेकर रखा है तो लोग डरेंगे मृत्यु इसी प्रकार ये इससे सब भय करके सारे सूर्य चंद्र यमुना इंद्र वरुण सब कुछ भय करके अपने अपने क्रिया में विश्राम नहीं लेकर व्यापार करते रहते उसके भय से विश्राम के नहीं समय नहीं है सब अपने ब्या, अपने व्यापार में आप सोते शायम हो गया सूर्य सो जाते हैं सोते नहीं आप सुख सोने के लिए वो छिप जाते हैं वो भी अन्यत्र लोगों को प्रकाश करते सूर्य सोते नहीं जो इस सुख जानते हैं परब्रह्म को ये अमृत मुक्त तो हो जाते हैं भया अग्नि तपति भया तपति सूर्य भयाद वायुश्च मृत्युधावती पंचम अशा अग्निस्तपति परमात्मन के भय से अग्नि भी तपाती है सूर्य भी तपाते हैं वायु, मृत्यु ये भी अपने अपने व्यापार करते हैं मृत्युधावती पंचम पांचवा मृत्यु भी दौड़ता रहता है अपने अपने व्यापार करने के लिए यह चेद अशक्य बुद्ध प्राक शरीर सेस्रस तथा स्वर्गेशोकेशु शरीर कल्पते ये बुद्धुम अशक्य शरीर पाक शरीर नष्ट होने के पहले पहले यदि यह चेहरे बौद्ध मशकत पर को जान सका जान लिया तभी तो शरीर सार जन्म सार्थक हो गया मुक्त तो हो जाएगा नहीं हुआ तो क्या होगा तथा स्वर्गेश लोकेश कलपति ये स्वर्ग सृष्टि में शरीर धारण करेगा फिर धर्म ग्रहण करेगा सरधान ग्रहण करके फिर सुख दुख अनुभव करेगा फिर चौरासी के चाक्र में भटकेगा इसलिए यहाँ ही रहते हुए उसका साक्षात्कार करें उसका साक्षात्कार कैसे कहाँ करना आगे कहते यथा आदर्श तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरिव दृश्य तथा गंधर्व लोके छाया तपयो रिव ब्रह्म लोके यथा आदर्श तथा, तथा आत्मनि दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखता है स्पष्ट इसी प्रकार आत्मा बुद्धि में इसे साक्षात्कार होता है अपने मुख दर्पण में देखते हैं इसी प्रकार अपने बुद्धि में ही बुद्धि के साक्षात्कार आत्मा का साक्षातकार करो और पितृलोक में बनने के बाद तो कोई स्वर्ग जाएगा पितृ्यों को जाएगा वहाँ तो दर्शन होगा किंतु यथा सपने सपने में जैसी दिखता है चंचल कभी कुछ दिखता है यथा अपसु परिवय दृद तथा गंधर्व गंधर्व गंधर। लोक में कोई गंधर्व बन गया वहाँ भो तो करेगा नृत्य गीता आदि सब कुछ हो ऐसे दर्शन आत्मज्ञान हो सकता है यथा अपसु परिदृश्य इव परिवध्य दृश्य जल में जैसे दिखता है उसके समान जल में जैसे मुख का प्रतिब इहाँ मुख का प्रतिम्ब दर्पण में जैसे होता है ऐसे आत्मदर्शन होगा बुद्धि में गंधर्वलोक में जल में जैसे दिखता है ऐसे दिखेगा तथा गंधर्वलोक छाया तपयरिव ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक में छाया आत्म के अनुसार के समान अत्यंत शुद्ध भिन्न भिन्न दिखेगा जैसे छाया रातप सूर्यकिरण साया इसी प्रकार ब्रह्मलोक में होगा किंतु ब्रह्मलोक को जाना कोई सरल नहीं है बहुत उपासना अं, अश्विधादि कर्म करे ब्रह्म उपासना करे तभी ब्रह्मलोक जाएगा इसलिए ब्रह्मलोक जाएंगे तो वहाँ दर्शन करेंगे ऐसा नहीं सोचना ब्रह्मलोक प्राप्त होना कठिन नहीं गटी नहीं कठिन है कर्म ज्ञान बहुत उपासना से प्राप्त होता है इसलिए इसी लोके में मनुष्य जन्म में साक्षात्कार करना चाहिए सरल है इंद्रिया पृथक भाव उदयास्तम चृथग उत्पद्यम मत्वाधीरो न शोचित इंद्रिया पृथक भाव इंद्रिश स्रोत्राद्रिय विषय विषय ग्रहण करने के लिए अलग अलग भूत अपीकृत भूत से उत्पन्न होते हैं इनकी उत्पत्ति उदयास्तम उत्पत्ति प्रलय जागृत काल में उत्पन्न होते स्वप्न अवस्था में लीन हो गई इंद्रिय अवस्था में मन वि हो जाता है पृथक नाम इंद्रियाणाम अलग अलग भूत से उत्पन्न होते हैं जागृत तो अवस्था में उत्पत्ति प्रलय होता है सपनावस्था में जिससे होता है इस तत्व को महत्व धीरो न सोचती वो महत्वाज्ञात ज्ञान करेगी जागृत सपनावस्था अपेक्षा यो उत्पत्ति प्रलय कहा वस्तु तो उत्पत्ति प्रलय नहीं आत्मा नित्य के ये शोक कारण अज्ञान के कारण शोक होता है ज्ञान प्राप्त कर लिया इसे आत्मा को जान लिया तो शोक को प्राप्त नहीं करता है तर शोक आत्मित श्रुति कहती है इंद्रियभ्य पर मनो उत्तमम् सत्वादि महानात्मा महत्व उत्तमम् इंद्र से मन परे मन से सत्व बुद्धि पर उत्तम सत्वादि उपरे महानात्मा महतत्व महा बुद्धि हिरण्यगर्भ र महतत्व से अव्यक्त माया प्रकृति उत्तम हे श्रेष्ठ हे यहाँ सत्तसदृश बुद्धि रहना अव्यक्ता तो परहपुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञावा मुच्यते जंतुरमृतत्व चे अव्यक्त माया तत्व से परपुरुष है व्यापक जो अलिंगा लिंग वर्जित उसका कोई चिन्ह कुछ नहीं है वो सब संसारधर्मरहित है यम ज्ञातवा मुच्यते जंतु जिसको जान करके जंतु मुक्त हो जाता है मृत तो मुख को प्राप्त कर लेता है सर्वपात के पश्चात न सदृश ठती रूपम से न चुषा पश्य कचनम हृदय मनीषा मनसा विकृप्त ये तद्मृता असम न सदृश दर्शन का विषय नहीं होता है कोई नहीं देख सकता है न चुषा कशन इनमें पश्य चक्षुषे क्या किसी भी इंद्रिया से ग्रहण नहीं कर सकता है कोई नहीं देखता है हृदय मनीषा हृदय स्थित मनीषा बुद्धि के द्वारा संकल्प विकल्पात्मक मन के संकल्प उसके ही शासन करने वाले बुद्धि उसके द्वारा मनन स मनसा मनसे मन मनन स के द्वारा मनन करके सम्यक दर्शन होता है मनन रूप से सिद्ध अभिकृ अभिकृत है मनसा अभिकृपत समर्थित मनन करने के बाद फिर उसका प्रकाश होता है आत्मा जाना जा सकता है यह तद्विदु पहले बुद्धि के द्वारा श्रवण करके मनन करके फिर उसका साक्षात्कार होता है मनुष्य अभिकृप्त तो, अभिकृप्त तो, मनुष्य समर्थित तो होता है विषय कल्पना शून्य शुद्ध स्वरूप है इसे आत्मा जाना जा सकता है विषय से मन को हटाए श्रवण करके मन में चिंता न करे मन के द्वारा इसका साक्षात्कार होता है उस आत्मा को ब्रह्म रूप से जो जान लेते हैं हमअ्मी ते अमृता मुक्त हो जाते ज्ञान कब होगा उसके लिए कहते यदा पंचावतिषंते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिस्ट जन विचेषते ताहु परमा गति पंच ज्ञानानी मनसा स अवतिष्ठंते ज्ञानानी कहते ज्ञानार्थक इंद्रिय को ज्ञान का ज्ञान इंद्रिय पाँच स्थिर हो जाते मन के साथ मनोरंज में संकल्प आदि नहीं करते अंत कण बुद्धिस्ट जन बुद्धि भी अध्यवशा निश्चय व्यापार नहीं करती तब तो परमागति इंद्रियामनु शांत तो हो जाते हैं तागमिंति मनते स्थिरा इंद्रियधारणा अप्रमतस्तदावती योग ही प्रभवाप्याम योग में मनती ये बुद्धिस्थिर वाली बुद्धि है इसको इस अवस्था को योग कहते योग मनते इंद्रियारणाम स्थिर इंद्रिय स्थिर हो जाती है इस समय इंद्रिय स्थिर हो गई बुद्धि स्थिर हो गई अप्रमत्तस्तदावती उस समय समाधि के लिए प्रमाद रहित तो होकर के प्रयत्न करता है इसे जब योग में आरम्भ करता है क्योंकि योग ही प्रभाव आप्यों योग उस समय अवरम्भ में ऐसे अप्रमाप्त तो होकर अनुष्ठान करे कि योग है प्रभाव और हास्य वृद्धि उपजन अपाय कुछ उत, उत, उत्पन्न एकाग्र होगा फिर नष्ट हो जाएगा ऊपर नीचे इसलिए प्रमाद रहित तो होकर के ही योग अनुष्ठान करे नहीं तो नीचे गिर जाएगा नई वाचा न मनसा प्राप्त सक्यु न चक्षुता अस्तिथि ब्रुवत्त्र कथन तदुपलभ्यते वाणी मन के द्वारा उसके प्राप्त नहीं होगा किसी इंद्र के द्वारा न चक्षुवादी किसी इंद्र से अस्तिथि ब्रुवत्तअ्यत्र ब्रह्म है इसे कहता है उससे बिना कथन तदुपलभ्यते नस्ति जगतमूला नहीं ऐसा जो मानते हैं असत्य शून्यवादी इसे कहते कोई ऐसे कैसे उनको कहाँ प्राप्त होगा न उपलभ्य कुछ लोग कहते हैं जगत का मूल है ही नहीं असत है तुच्छ असत से उत्पन्न हुआ सोना से बना गया तो सो सन्न है भूषण से सत्य ब्रह्म से उत्पन्न होने से आकाश अस्थि जलम अस्थि तेज अस्थि अस्थि अस्थि ऐसे अनुभव होता है <coughs> असत से उत्पन्न होता तो क्या होना चाहिए आकाश मसत जल मसत पृथ्वी असती नास्ति नास्ती, नास्ती असत असत ऐसे बहन होना चाहिए ऐसा नहीं होता है श्रुपे अस्तिवेवस्त अस्थित तत्व प्रसीदति ब्रह्म अस्ति जानना चाहिए तत्व चोभ करना फिर तत्व तात्व पहले अस्ति हे ब्रह्म जगत कारण जगस स्थूल सूक्ष्म कारणसवीक्षण शुद्धतत्वसर्व्यापक आत्मा पहले उपलब्ध करें आगे तत्व ने तद्रूप से तत्व से अहमस्मी तत्व तत्व ये सब विदित अविदित से भिन्ना है आत्मतत्व तद्रूप से इस उभय साक्षात्कार करने पर अस्थिवलब्ध से तत्व प्रसिद्धति अस्ति पहले उपलब्ध होता है ऐसे सर्व जगत का कारण जो स्थूल रहित है शुद्ध निर्गुण है ऐसे निष्क्रिय शब्द असंग स्वरूप है ऐसे ज्ञान होने के बाद उसका भी तत्वभाव प्रसिद्ध थी पहले आत्मा अस्थि से निश्चय हुआ उसके बाद तत्वभाव वास्तवस्वरूप प्रकट हो जाता अभिमुख हो जाता है ऐसे कब ज्ञान होगा उसके लागे कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्य कामा ये स अथ मृत्यो भवत्यत्र ब्रह्म समुते ये हृदय सिता कामा सर्वे प्रमुच्यते हृदय में मन में बुद्धि में स्थित है कामना वासना हृदय में आत्मा में नहीं तार्किक लोग आत्मा में मानते ठीक नहीं है हृदय में जो है सर्वे प्रमुच्यंत सब पूरा नष्ट हो जाते प्रकर्षण मुच्यंते पूरा समाप्त तो हो जाते हैं वासना की निवृत्ति वासनाक्षय चाहिए वासना की निवृत्ति होने से ही अथ मृत्यु अमृत भोवती तब ज्ञान होता है ज्ञान होने से अविध्या काम कर्म सब नष्ट हो गए मरण धर्म मृत्यु अमृत हो जाता है मुक्त हो जाता है अत्र ब्रह्मते ब्रह्म प्राप्ति के लिए कहाँ जाना नहीं यही ब्रह्म को प्राप्त करता है जीते जी यदा जी। सर्वे प्रविद हृदय से यंथय अथ मर्व मृत्यवध्युशासे हृदय से यंथ प्रविद्य हृदय के ग्रंथिए नष्ट हो जाते अज्ञान ज्ञान होने पर अथ मर्वमृत होती ये ग्रंथ ग्रंथिये अभ्यास दादात्मध्यास हृदय में स्थित है ये नष्ट हो जाते ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हुआ तो सब नष्ट होते तब मरण धर्म बला अमृत हो जाता है एकता बुद्धि अनुशासन ये अनुशासन उप उपदेश सारे वेदांत का उपदेश ना, यही है शत चैका च हृदय हृदय तासा वृदानमशितईका तयुर्धम मृतत्वन्या उत्क्रमण होती शत चैका एक नारी तासा मृदान मुर्धा में एक ही सुषमा नाली जाती है तया ऊर्धव आयन उसी रास्ता से जो पर जाता है अमृतत्व में अमृतत्व मुख्य की क्या है ब्रह्म लोग को प्राप्त करता है आपेक्षिक अमृतत्व जहाँ गमन है ब्रह्मसूत्र माया कार्य बाधुर्य से गतिपत है गमन जहाँ का कार्य ब्रह्म की प्राप्ति है तो यहाँ उस सुषमना नाली से जो जाता है उपासक के लिए कहते वह ब्रह्म को प्राप्त करता अमृतत्व ये विश्व अन्या उत्क्रमण होती अन्स्य उत्क्रम होते तो नागति करते प्राप्त करते अंगुष्ठमात्रषोतंतरात्मा सदा जानदय सन्निवेश तन स्वा शरीर प्रबृह मुंजादिवेशिध तम विद्या सुक्रमृत तद्या सुक्रमृतमी अंगुष्ठमा परेम हे पुरुषातरात्मा हे अंधर हे सदा जनानाम हृदय सन्विष्ट हमेशा ही हाँ हृदय में स्थित बुद्धि में स्थित है बुद्धि का प्रकाशक बुद्धि का अधिष्ठान सर्वदा हमेशा ही सर्वत्र तो है तो हृदय उसकी उपलब्धि होती हृदय में हमेशा स्थित है उसको साक्षात्कार करने के लिए स्वास्थ्य शरीर प्रभृहेत अपने सर्व से स्थूल सूक्ष्म कारण सर से पृथक समझे जागृत सपन सुश्रुति तीन अवस्था में जाने आने वाला तीन अवस्था से भिन्न है तीन अवस्था का साक्षी तीनों सर से विलक्षण उसे प्रभ्र है तो उसको पृथक करें पृथक कैसे करना दृष्टान्त मुंजादी वैसे काम मुंजैसे इसी का तीर्ण विशेष विशेषे ओ इसी का तीर्ण को मुंजैसे जैसे पृथक कर दे अंदर है अब अत्यंत तो कोमल धैर्य के साथ एक एक बाहर से निकाले तो सूक्ष्म अंदर रुई जैसे धैर्य से धीरता धीरा लगातार उसमें लगे और शांत तो होकर के धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़े आगे आगे बढ़ते पीछे नहीं हटे धीरे होकर दौड़ कर छलांग लगाए फिर गिर पड़े ऐसा नहीं आगे आगे धीरे धीरे विचार करके आगे धैर्य से हटाए हटाए ये शरीर से पृथक करना समय लगे किंतु अवश्य सफलता मिलती है लगाए रहे तो तम विद्या सुक्रम अमृतम ये शरीर के अंदर है पाँच कोष अलग समझना जैसे तृणको अलग बाहर निकालते हैं अंदर इसी का है इसी प्रकार उसको प्राप्त करे शुक्रम अमृतम शुक्रशु हे अमृतब्रह्म हे तम विद्या सुक्रम अमृतम दो बार कहा ये समाप्ति के लिए शब्द भी समाप्ति के लिए मृत्यु प्रक्ताम नचिकेतोत्थ लब्ध्वा विद्यामेता योग विधि चल ब्रह्म प्राप्त विरोजो भूत विमृत्युरप्यम योगी अध्यात्मे मृत्यु के द्वारा कही गई जो है विद्या नचिकेता था लब्धा प्राप्त करके एताम विद्याम योग विधि चक योग विधि को संपूर्ण प्राप्त करके ऐसा अनुष्ठान करके ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त कर लिया अभिरज हो गया धर्माधर्म से मृत्यु से काम कर्म विद्या से रहित तो हो गया पहले से हो गया था विमृत्यु मृत्यु से रहित तो हो गया काम कर्म से रहित होकर के विमृत्यु हो गया विरज हो गया शुद्ध हो गया अविद्यादि मन से रहित धर्म हो गया धर्माधर से रहित हो गया अभिमृत हो गया काम से रहित हो गया अन्योपी एवं यो अध्यात्म अध्यात्मिक ये नचिकत्व को प्राप्त हो गया तो हमको क्या मिलेगा श्रुति कहती अन्योपी एवं यो विध इसी प्रकार जैसे नचिकता ने प्राप्त किया जितने विषय प्रलोभन सबका छोड़ करके सबका हत्या करके धैर्य के साथ जितने लोभाया नहीं चाहिए अन्य वर् मन से भी नहीं चाहता है वहीं चाहिए वहीं चाहिए अंतिम तक प्राप्त होने तक ही रहा नहीं कि थोड़ा मिल गया भागवा भी मिल गया इतने चलो उधर जाएंगे तो बड़ा सम्मान मिलेगा नहीं? अभी प्राप्त करना जिसके लिए आए उसको प्राप्त करना यो विधि जो जानता है कहाँ जानेगा अध्यात्म में वो इसी प्रकार आत्मा में ही अहम अस्मि जो जानता है वो भी ब्रह्म को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है एवं हम सहना तो सहन बनक तो तेजस्वीना पधीतमस्तमा विषा मै ओा तेषा तेजा